धाधातु तो हो गया था पूरा हो गया था लोट तो हुआ था हम्म लोट पूरा हो गया था हम्म लोट की परीक्षा तो नहीं हुई थी हाँ परेशम पति पर लोट लगा लेखो धा तो का पुस्तक बंद कर रहे दो बोलो सब धातु पति लिखो बोलो धत्त क्या रो रो करो बोलो फिर धत् धत्धम धत्म आगे अभी लॉन्ग लोका लेखे ना परसम पति में देखो धाधा तो हो गया दाधा तो एक ही प्रकार है परस्रम पति लंग लो क्या अरविंद कहाँ एक भी नहीं दिखा ना अभी तक तो को कोई एक भी दिखाया है नहीं सुर से बैठा है रहे ऐसे तो पता नहीं चलेगा बोलो तो नपति का एक एक रूप बोलना एक रूप कोई एक रूप लो अधत्त आगे आगे अद धत्तांग रहे हो अद धता आगे अध धत् आगे क्या है था। क्या, क्या धा थाम बनीगा आगे जो बोलो अध बोलो सो बोलो अदा अदा हाँ इसको लेकर देखा बोलते नहीं कोई बोलो सब बोलो जोर से ध्व ध आगे बाहि आदाद में क्या बनेगा अदद अदद ध्वाई अदद्वी अदद में में क्या बनेगा बनेगा द धा या स्नाभ्य तो लोप हो जाएगा दध्यात् बने गया सोटी के सकार हो जाएगा बोलो दद्ध्यार, दद्ध्यार स्वां, दद्ध्यार स्वां। साव कौन बढ़ता है दध्यो सका लोप हो गया बताया बोलो बेरोहात क्या बनेगा, बनेगा। का जाएगा क्या जाएगा क्या रूप बनेगा शिव के ये अकार है ना ये श्रवण होगा ना नहीं दुण दुण दुण दुण दुण। आ, क्या रूप बनेगा बोलो में परिस क्या क्या बनेगा को जिसको पूछेंगे बोलो जोर से बोलो बोल कर इधर देख क्यों देखते सौ सहायता करो साथ दो क्या बनेगा बोलो दे में कहा से आया गया पते में क्या माने क्या बोलो ठीक से सब सबको सुनाई पड़े द या धा धाशिष्ट बोलो किसने बोला धासी बोलो क्या क्या सीज़ सीज़ होगा लूक होता है लूक होता है अधात बन जाएगा क्या बनेगा बोलो अध तुम प्रदू रूपलख देखाओ के दूर गया देखा, देखा। सर कितने सर कत सब बोलो अभी तो रस दंगा सी चलो पमे तो आगे थास में ध्वमें ध्व में ढ द्वा होगा क्या इनत अंग है इनतोंग कौन है धी का ही इनतोंग है अधी बोलो अधी तो आधे से प्रत्यु लगेगा कितने साल लगेगा Hmm. हो गया लुंगलाकार लिंग लकार में आधा से सारे ले बोलो अधास्यत अधास्यव अत नहीं पता बोलो निजीर शौच पोषण हो शौच और पोषणार्थ में शुद्धि अर्थ में निजीर में ईर की एक साथ ईत संज्ञा है इ कार की संज्ञा अलग करेंगे तो इधि तो नुम हो जाएगा ईर इत संज्ञा वाच्या ईर समुदाय की इत संज्ञा कहनी चाहिए समुदाय की संज्ञा अनुपर तस्वोपलोप हो जाए निज न को धातुआ दे न को न हो जाएगा क्या सूत्र धातवा दे न न निज हो गया निज होने पर तीप स्ल होगा सप होगा किस सूत्र से आगे क्या सूत्र लग गया द्वितीय होगा द्वितीय होने पर सूत्र निजान त्रयाण गुण स्लौ निज बीच विशाम अभ्यास से गुण सियाल अभ्यास में सेशन पर नी रहता है इ को गुण हो गया ने बन गया ने, ने निज है पुगंध गुण करना ने, ने, ने जकार को हो जाएगा चोकू से गर्चे से क्या मने गया बनेगा क्या बने गया तैनिक पहला तो गुण हो जाएगा और दूसरा नी के इकार को पुगंध गुण तिप सिपिपिन होगा नैनिक आगे जाती बोलो Hmm. ने निश्वार, ने निश्वार। ने ने ने निश्वार। ने निश्वार। ने अभ्यास गुण कहा कितने स्थान हुआ सब स्थान हुआ और पुगंत गुण कितने स्थान हुआ तीन स्थान में चो को कितने स्थान लगे स्थान लगे छ पांच हाँ तीप में लगा तीप तस, में पाँच हाँ बोलो फिर ने, ने, ने ती, ने, जो ने, ने ने ने निज ते को खर्च हो जाए ने निके बने बोलो ने निके छे से चौकू का आदेश पत्र हो जाएगा क्या बनेगा छे जाते क्या बनेगा जे फिर बोलो नैनिकेन कितने स्थान हुआ नहीं हुआ और निजान तरय सूत्र से गुण हुआ कितने स्थान सब स्थान फिर बोलो ने निज्ञे। ने निज्ञे। ने निज निज धातु क्या है निज लेट लगा रहे परेशान क्या बनेगा भूगंत गुण करो निनेजा क्या बनेगा बोलो निनेजा निनेजा निनेजा निनेजा जानते में निजीर आता है ना नहीं त्याज निजी भज भंज है याद है किसको निजी ऋषि में आता है किसको याद है जानते थो किसको नहीं कोई है एक भी कोई है? जानते जानतेस कितने है? नहीं शुद्ध व्याकरण <laughs> सब शुद्ध मतलब याद नहीं याद रहे शुद्ध तो हो जाएंगे ना प्याज निजीर भाज भंज और मिर्च एज नहीं आता है निजे आता है हाँ ये अनिटी तो था क्रा दिन सीट हो जाएगा हो जाएगा थल में विकल्प हुआ ना नहीं नित्य हो जाएगा फिर बोलो निन्ने जो लुट लकार में को करीच हो जाएगा पुगंध पुगंधकोण अनेकता बोलो नेकता से नेक्ता से ध में स में लेख क्षति बनेगा जो कोच से चौक से घरिचे सक आदेश प्रत्यु हो जाएगा फुगन गुण क्यार बनेगा नेक क्षति बोलो पद मेटी होगा क्या रूप बनेगा ने बोलो नेक, ने ने ने ने ने ने ने ने अभी परस में पद में लोट लकार ने निजान त्रायणाम गुण स्लव अभ्यास गुण हो जाएगा तू बनेगा क्या बनेगा ने निक से पुगंध नहीं होगा ने नैनिकात प्रीताम में हो जाएगा गुण नहीं होगा क्या बनेगा जलभेरधि नैनिक क्या बनेगा तान पर ने नैनिक तम नैनिक अब यहां आड़ुतम से पिछय गुण होना चाहिए यहाँ सूत्र है नभ्यस्त अचिपिति सार्वधातु के सार्वधातुके अभ्यस्तस्य सार्वधातु के गुण न लघुपत गुण न से निषेध हो जाएगा आड़ुतम से पिछाद हे पीति हे अचिपित सार्वधातु के पर उनसे गुण होना था निषेध हो गया तो पुगंध गुण नहीं होगा अभ्यास गुण होगा सूत्र से हा नैनी जानी बनेगा बोलो नैनी जानी बोलो ने क्या बनेगा मध्यम पुरुष में नैनिक धिक गुणा नहीं पुगंध गुणा नहीं नैनिक तम तो पुरुष में फुगंत गुण एक नहीं होगा कौन निषेध करता है आत में ने, ने, हाँ, ने बनेगा क्या बनेगा ने नैनिक आगे ने ने ने जाता नैनिक ध्व भी गुणा नहीं होगा फिर बोलो ने नेक ताम नेनी नेनी नेनी नेनी नेनी नेनी नेनी नेनी जाताम ने जाता ने ने ने ने ने ने लोट हो गया लंग लिम पद में, में। अनेक अने अनेक अने बनेगा गुण हो जाएगा ताम आने पर अने बोलो जो सि बेस्त। लगेगा यंतंग नहीं बोलो फिर अनेक अन काम होने से पुगंध कम होगा होगा नहीं क्या कौन करेगा ना तो से अच्छे अन्य निजम पुगंध गुण होगा नहीं क्या क्यारू बनिगा बोलो अन्य निजम आगे निजम। फिर बोलो बोल पार्श्मी में पद में अनेजित अनिक्त बनेगा बोलो अनिक्त अन जाता निजी हा बिदली बनेगा निजात क्या बनेगा बोलो आत्न पद में यहाँ गुण होगा ना नहीं पुकंध गुण है क्या की ती है गीत पर में तो, होने सारा तो गीत है नित तो नहीं, तो नहीं, तो तो तो नहीं है तो है नहीं नहीं हैं तो गीत हो जाएगा किस किसोत्र से गीत हो पुगंध गुणा नहीं होगा कौन से करेगा क्या रूप बनेगा नहीं निजीता बोलो आश्री में निजी धातु है निजात बनेगा गुण नहीं है क्या बनेगा निजात बोलो सरल है निज नीज स्यूट है ते यहा एक सूत्र है एक। लिंग सिचा लिंग सिचा एक साइपाद हल पर झलाद लिंग सिचो कितु ततंगी ई के नीच में ई के एक समय हल है अल पर जला दी ईट नहीं उनसे सीच है कि जाएगा हो जाएगा कि तो नहीं होगा तो बन जाएगा जो कु आदेश तो खर्च हो जाए नीक्षात तो बनेगा क्या बनेगा नीक्षात निक्षा। बोलो हैं अच्छा हाँ हाँ आत्म में निक्षिप निक्षि निक्षिष्ट हाँ निक्षिष्ट बोलो निक्षि ध्वम बने पर मैं क्या है की सूत्र से होगा लिंग सिचा वर्तन बसो धातु तो सेठ की सूत्र से होगा नहीं होगा कौन करेगा हाँ क्या बनेगा निक्षि क्या बनेगा बोलो फिर एक बार बोलो लूंग लकार में सत लग जाएगा इरितो वा धातोले रंग परसमी पदेशुर इत ईर इर की संख्या किस उतर से हुई बारती होने पर चिली को अंग होगा तो गुण नहीं होगा क्या रू बनेगा अनिजत बोलो प्रथम पुरुष बहुत क्या बनेगा आगे। आगे। आगे। भी नहीं, नहीं नहीं नहीं लगेगा? क्यों है अनिजन क्यों नहीं हुआ चिल्ले को अंग हो गया किस तरह से हाँ अनिजत बने गया ये विकल्प से करता है जिस पक्ष में अंग नहीं होगा उसमें स्विच होगा स्विच बनने से बताबर जलंतर से वृद्धि हो जाएगी अनेक अनेक अनिच्छित बन जाएगा क्या बनेगा ज को चो कोच हो जाएगा अनेक अनिच्छित बनेगा ताम अनुपर स्विच का लोप हो जाएगा आ, क्या सूत्र है झालो झली लोप अनुपर अनेक ताम बनेगा वृद्धि हो जाएगी अनेक अनैच्छित अनेक ताम अनेच्छु आगे अनेच्छी बदबर जहां से बुद्धि कितने स्थान में हुई सब स्थान में सिज का लोप कितने स्थान हुआ तीन कहाँ दोप में बाकी में सिज का सवन हुआ बोलो अनिक्षित अनिक्षित में सिज का हुआ नहीं सिज का लोप कहीं नहीं हुआ हैं था झालो झाल में ताम तम तो ता। तीन स्थान में सिज का लोप हुआ बाकी स्थान सीज का सबण तीप सिप में क्या नहीं श्रवण होगा क्या बनेगा अनेक शीत अनेक ताम अनेक अनेक अनेक तम, अनेक तर, अनेक अनेक अनेक ताम का सिवण कितने स्थान हुआ सात छे लोप कितने स्थान हुआ किस सूत्र से झालू झाली ये हो गया आत्मनिपद में अच स्विच तहा भी लिंक से चाहित जा हो जाएगा और झलझ अनिक बनेगा क्या बनेगा अनिक अनिक्षाता अनेक हो जाए अनेक ध्वम धीच अनिक्षे फिर बोलो अनिका लोप कितना स्थान हुआ तीन त थास ध्व ये हो गया आतंक पद हो गया परेश लिंग लकार में बद्रप्र जब पुगंत तो गुण हो जाएगा बोलो अने इच्छा तो बोलो आत गुण हो गया वृद्धि होगी किस तरह से नहीं हैं तसे मालूमते लघुपतिगन्तेगंत भी है फुगंत किसको कहते मालूम है लघुपत है या नहीं? नहीं, लगु लगु है? ये? ये नहीं, है? नहीं है। लघुपत कौन, ही? कौन है बोलो हैं? ये लघुपत है हाथ उठाओ कितने रहे? लगे तैयार है ई लघुपत है कौन लघुपत है लघुपत कौन है कौन लघुपत है हाँ धातु लघुपद ये नहीं ये तो उपधा है लघु उपधा यातु लघुपद अंग हो जाएगा अनिज हो जाएगा लघुपद गुण होगा कि सूत से ही पुगंत लघुपत क्या रूप बनेगा अनेक छतः क्या बनेगा बोलो बसानी <coughs>